पानी और पहाड़ झरने ऊंची पहाड़ी इस तरह के शब्दों का ज्यादा मतलब तो विक्रांत को समझ नहीं आ रहा था हाँ अभी तक वो इतना समझ सका था कि इन सब का पैसों से जरूर कुछ न कुछ मतलब है लेकिन फिर भी अभी तक विक्रांत को इन शब्दों का सही अर्थ नहीं पता चल सका था अगले दिन सुबह ठीक 8 बजे से विक्रांत के पुलिस ब्रांच में अवॉर्ड सेरेमनी शुरू हो गई सेरेमनी सिर्फ ब्रांच लेवल की थी जबकि जो कल हुई थी वो सिटी ऑफिस लेवल की थी ब्रांच सेरेमनी इसीलिए रखी जाती थी ताकि एक दूसरे को देखकर पुलिस डिपार्टमेंट के अन्य ऑफिसर खुद को मोटिवेट कर सके भले ही ये सेरेमनी ब्रांच लेवल पर थी लेकिन फिर भी ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात और वाइस ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा भी इस अवॉर्ड सेरेमनी में आए हुए थे पीयूष सिन्हा आशमा वाले केस पर भी ऊपर से नजर रख रहे थे इसके साथ ही इस सेरेमनी में डिपार्टमेंट के सारे छोटे बड़े ऑफिसर्स भी मौजूद थे मीटिंग में सबसे पहले ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात ने पूरे डीएन नगर पुलिस स्टेशन की तारीफ की इसके बाद उन्होंने अभी हाल ही में सॉल्व हुए दोनों केस एक वो आश्मा वाला और दूसरा उस ट्रिपल मर्डर केस को सॉल्व करने वाले ऑफिसर की भी खास तारीफ की टीम बी की हेड मंजू सचदेवा के योगदान के लिए उनकी भी काफी तारीफ की बिना उनके लीडरशिप के शायद ही दोनों केस दी। इस बात से विक्रांत थोड़ा नाखुश था आखिर उसने अकेले दम पर आशमा को पकड़ा था फिर भी उसे कोई स्पेशल क्रेडिट नहीं दिया गया विक्रांत शांत होकर कुर्सी पर बैठा हुआ था तभी उसकी नजर ब्यूरो चीफ सर के पास खड़े पुष्कर पर पड़ी वो वहां खड़े खड़े मुस्कुरा रहा था लेकिन जैसे ही विक्रांत की नजर उस पर पड़ी वो मुंह बंद कर खड़ा हो गया उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली उसे देखकर ही विक्रांत ने अंदाजा लगा लिया था कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है मीटिंग के अंत में ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात ने कहा आप लोग ध्यान से सुनिए डिपार्टमेंट में कुछ बदलाव किया जा रहा है क्योंकि डीसीपी डिस काफी अस्वस्थ चल रहे हैं इसलिए वो छुट्टी पर जा रहे हैं अब उनकी जगह पर इन्वेस्टिगेशन टीम का हेड पुष्कर को बनाया जा रहा है और चेतन भी काफी दिन से हॉस्पिटल में है इसलिए उसकी जगह पर अब नमिता यादव को टीम ए का हेड बनाया जा रहा है वहीं मंजू के परफॉर्मेंस को देखते हुए डिपार्टमेंट ने फैसला किया है कि उन्हें पुलिस डिपार्टमेंट का उप बनाया जा रहा है इन तीनों ही बदलाव से पूरी पुलिस टीम थोड़ी असहमत थी सबसे ज्यादा असहमति तो डीसीपी डिसूजा सर के जाने से थी। अचानक उनके रिजाइन देने की बात किसी के गले से नहीं उतर रही थी भले ही वो थोड़े अस्वस्थ चल रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि उन्हें डिपार्टमेंट से ही बाहर कर दिया जाए डिसूजा सर के रिप्लेसमेंट की बात सुन वहाँ मौजूद पुलिस कर्मियों के बीच कानाफूसी शुरू होगी ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात को भी एहसास हो गया की डिसूजा के जाने की बात इन लोगों को हजम नहीं हो रही है तब उन्होंने वहाँ मौजूद लोगों को सांत्वना देते हुए कहा अभी ये सब बदलाव परमानेंट नहीं है ये सब अस्थाई हैं। अगर डीसीपी डीसी का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है और वो काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं तो उन्हें फिर से उनके पद पर वापस भेज दिया जाएगा हाँ हाँ बिल्कुल अमृत की बात खत्म होते ही वाइस प्रेसिडेंट मिताली सिन्हा बोल पड़ी वो भी यहाँ लोगों के बीच अपनी इम्पोर्टेंस जताने की कोशिश कर रही थी उन्होंने आगे बोला अब जैसा कि आप लोगों के बीच पुष्कर को मंजू सचदेवा को और नमिता यादव को प्रमोट करके उनके हाथ में डिपार्टमेंट की कमान दी गई है तो हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग बेशक अच्छा काम करेंगे और डिपार्टमेंट के अन्य लोगों को भी इनके साथ कोऑपरेट करते हुए काम करना चाहिए हमारा टारगेट यही है कि हम इस पुलिस स्टेशन को जीरो क्राइम रिकॉर्ड के लक्ष्य तक ले जाए इतना कहकर वो खुद ही जोर से ताली बजाने लग गई उसके साथ ही वहां मौजूद सभी लोगों में ताली पीटने शुरू कर दी इसके बाद टेम्परे ब्रांच हेड बनाए गए पुष्कर ने लोगों के सामने दो चार बड़ी बड़ी बातें की मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करूंगा मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए वगैरह वगैरह कुल मिलाकर इस मीटिंग से विक्रांत बिल्कुल खुश नहीं था उसके काम को किसी ने भी नोटिस नहीं किया ब्यूरो चीफ ने भी उसे इग्नोर कर दिया था लेकिन फिर विक्रांत के दिमाग में आया तुम लोग प्रमोशन से खुश रहो मुझे तो पैसा मिल रहा है मैं उसी से खुश हूँ आगे भी ऐसे ही केस सॉल्व करके पैसा कमाता रहूंगा तुम लोग बस प्रमोशन लेते रहो मीटिंग खत्म हो गई और फिर ब्यूरो चीफ के साथ ही वाइस ब्यूरो चीफ भी वहां से चली गई उनके जाने के बाद ऑफिस में लोगों के बीच गौसिप शुरू हो गई किसी को समझ नहीं आ रहा था की आखिर डीसी पी डिस को क्या हो गया काफी दिनों से वो कहीं दिख नहीं रहे और ना ही उनके बारे में किसी को कुछ खबर थी उधर टीम बी के मेंबर्स ने मंजू को पार्टी के लिए घे रखा था वो प्रमोट होकर अब वाइस कैप्टन बन चुकी थी। उधर नमिता को टीम ए का हेड बनाए जाने पर लोग उसे काफी बधाई दे रहे थे कुछ तो उससे यहाँ तक पूछ रहे थे की तुमने ब्यूरो चीफ को क्या घूस दिया है नमिता ने बताया की उसे तो कुछ पता ही नहीं था की ये सब कैसे हुआ उसे प्रमोशन की कोई खबर नहीं थी यहाँ सब खुशियां मना रहे थे लेकिन किसी को भी विक्रांत की सुध नहीं थी उसने इतना बड़ा केस सॉल्व किया था फिर भी उसकी जरा सी भी पूछ नहीं थी हाँ राघव को थोड़ा दुख हुआ उसने विक्रांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा भाई अब पुष्कर को ब्रांच हेड बना दिया गया है तुम उससे बच के रहना वो जरूर तुमसे बदला लेने के लिए इधर उधर करेगा उस दिन मैंने उसे बैंक में तुम्हारे जुर्माने का बारह हजार भरते हुए देखा था उसी टाइम वो बहुत चिड़ा हुआ था हाँ सर ना हो तो आप कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लीजिए पुष्कर को थोड़ा अवॉइड कीजिए सुनीदी ने विक्रांत को समझाते हुए कहा उन दोनों की बातें सुन विक्रांत हंस पड़ा फिर उसने जवाब दिया अगर मेरे साथ वो ढंग से रहेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर उसने मेरे साथ कुछ इधर उधर किया तब तो मैं उसे उसकी औकात दिखा के छोड़ूंगा विक्रांत को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि पुष्कर का प्रमोशन करके उसे डीसीपी डिस डी की जगह दे दी गई है उसे पुष्कर से कोई डर भी नहीं लग रहा था इस वक्त विक्रांत का दिमाग तो अपनी पुरानी लवर जिया को खोजने में लगा हुआ था उधर सिटी हॉस्पिटल के बेड पर डीसीपी डी बीमार पड़े हुए थे उनके बगल में ही पुलिस इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर संजीव बैठे हुए थे डिसूजा सर काफी उदास से मालूम हो रहे थे उन तक यह खबर पहुंच चुकी थी कि डिपार्टमेंट में अब उनकी जगह पर किसी दूसरे ऑफिसर को अपॉइंट किया जा रहा है उन्हें इस तरह से उदास देखकर डॉक्टर संजीव ने कहा कोई बात नहीं सर आप उदास मत होइए सब ठीक हो जाएगा वैसे आपने कितने साल नौकरी की है तीस साल हो गए चलिए कोई नहीं अब नए ऑफिसर को जिम्मेदारी संभालने दीजिए वैसे आपके हिसाब से डिपार्टमेंट में किसे आपकी जगह दी जानी चाहिए पुष्कर को या फिर मंजू सचदेवा को विक्रांत विक्रांत सक्सेना को डीसीपी डिसूजा ने तपाक से जवाब दिया